चिंतन देशभक्ति की सीढ़ियां स्वामी आत्मानंद देशभक्ति का अर्थ वैसे तो स्पष्ट है पर इसकी मूल भावना को जीवन में उतारने के लिए हमें विशेष प्रयत्न करना पड़ता है इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के विचार इतने सटीक और प्रेरक हैं कि वे देशभक्ति के यथार्थ मर्म को उद्घाटित करके रख देते हैं वे कहते हैं लोग देशभक्ति की चर्चा करते हैं पर मैं भी देशभक्ति में विश्वास करता हूँ और देशभक्ति के संबंध में मेरा भी एक आदर्श है बड़े काम करने के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है पहला है हृदय अनुभव की शक्ति बुद्धि या विचार शक्ति में क्या धरा है वह तो कुछ दूर जाती है और बस वहीं रुक जाती है पर हृदय हृदय तो महाशक्ति का द्वार है अंतस्फूर्ति वहीं से आती है प्रेम असंभव को भी संभव कर देता है इतना कहकर वे संबोधित करते हुए कहते हैं अतएव ऐसे मेरे भावी सुधारकों मेरे भावी देशभक्तों तुम हृदयवान बनो क्या तुम अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इस भांति भूखों मरते आए हैं क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को ढक लिया है क्या तुम यह सब सोच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 यहाँ तक कि अपने शरीर की भी सुधि बिसर गए हो क्या सचमुच तुम ऐसे हो गए हो तो जानो कि तुमने देशभक्त होने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है हाँ, केवल पहली सीढ़ी पर स्वामी विवेकानंद देशभक्ति का पहला सोपान बताकर दूसरे सोपान की चर्चा करते हुए कहते हैं अच्छा माना कि तुम अनुभव करते हो पर पूछता हूं कि क्या केवल व्यर्थ की बातों में शक्ति छय न करके इस दुर्दशा का निवारण करने के लिए तुमने कोई यथार्थ कर्तव्य पथ निश्चित किया है क्या लोगों को गाली न देकर उनकी सहायता का कोई उपाय सोचा है क्या उनके दुखों को कम करने के लिए दो सांत्वनादायक शब्दों को खोजा है यही दूसरी बात है पर विवेकानंद यहीं पर नहीं रुकते वे देशभक्ति की तीसरी कसौटी बताते हुए कहते हैं पर केवल इतने से पूरा न होगा क्या तुम पर्वत काय विघ्न बाधाओं को लांघकर कार्य करने के लिए तैयार हो यदि सारी दुनिया हाथ में नंगी तलवार लेकर तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए तो भी क्या जिसे तुम सत्य समझते हो उसे पूरा करने का साहस करोगे यदि तुम्हारे स्त्री पुत्र तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए भाग्यलक्ष्मी तुमसे रूठ चली जाए नाम कीर्ति भी तुम्हारा सांस छोड़ दे तो भी क्या उस सत्य में लगे रहोगे फिर भी तुम उसके पीछे लगे रहकर अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहोगे क्या तुम में ऐसी दृढ़ता है बस यही तीसरी बात है यदि तुम में ये तीन बातें हैं तो तुम में से प्रत्येक अद्भुत कार्य कर सकता है तब फिर तुम्हें समाचार पत्रों में छपवाने की अथवा व्याख्यान देते हुए फिरते रहने की आवश्यकता न होगी स्वयं तुम्हारा मुख्य ही दर्पण हो जाएगा स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित देशभक्ति के ये तीन सोपान हमारे लिए मननीय है अपनी देशभक्ति की कसौटी पर कसने हेतु तो ये हमारे लिए निष्कर्ष का काम करते हैं ये हमारे नेत्रों को खोलने के लिए अंजन स्वरूप है तथा आज के स्वार्थांधकार आच्छन्न परिवेश में दीप स्तंभ के समान है